तीन हेतु से साबित कर दिया कि कथा शिष्य आचार्य प्रवचन प्रतिनिधित्व हुआ है वो तीन कारणों से है एक तो सूक्ष्म वस्तु का विषय होने से दूसरा अनायास बोध हो जावे तीसरा श्रुति नियमों की वजह से भी यह उचित ही है अतएव कश्चित गुरु ब्रह्मिष्टम विधिवत उपेत्या इसलिए कोई गुरु कोई व्यक्ति जो शिष्य है कश्चित शिष्य गुरुम ब्रह्मनिष्ठम विधिवत उपेत्या जो गुरु है ब्रह्मनिष्ठ है उनके पास विधिवत पहुंच करके प्रत्येगात्म विषयाद अन्यत शरण अपश्यन् प्रत्यगात्म विषयक ब्रम से भिन्न कोई और शरण न दिखाई देने से अभयम नित्यम शिवम अचल मच्छन अभय नित्य शिव अचल उस आत्मा को उस ब्रम को जानने की इच्छा से प प्र्छ कल्प्य प हमें ऊपर से अध्यार करना पड़ेगा ेशि मन कथम प्रीति कंवाच मीमा वदी चक्षुश्रोत्र कव युन ओं का अनेक अर्थ होता है यद्यपि यद्य पांच अर्थों में लेते हैं ओम का पहला अर्थ यहां मंगलवाचक है किसी उपनिषद के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए ना और मंगलाचरण है नहीं अतव शांति पाठ कर दिया जाता है उसमें भी ओम होता है और उपनिषद आरंभ में भी ओम होता है मंगलवाचक दूसरा ओम संपूर्ण का द्योतक है पूर्ण का द्योतक है कार्सन्यार्थक है तीसरा वह ईश्वर का नाम है नामवाचक है कस्य वाचक प्रणव योग सूत्र चौथा सावधान का वाचक है मैंने सावधान कर रहा आलस को दूर करता हा ध्यान दीजिए मेरे बात पे। ऐसे कहने के लिए ओम सभी जगह आदमी को जगाए में ने के लिए ओम आप उठर, उठर, उठर कर आप लोग नहीं जगह खड़ा रहे <laughs> लो जो है खूब जोर बजाने हैं की खड़ा हो जाएगा जाओगे जो सोता वाली है वो जग जाएगा शिश्वर करेंगे फिर तुम तुम रोक देंगे फिर चलोगे अच्छा है प्रक्रिया बड़ा अच्छा लगता है भगवान के नाम से जगा हैं सब, सब। जो होता है कि बजे, बजे बारा बारा में लगभग रात्रि बजे जगह थका धंधा करके फिर खाया पी करके बैठेगा तुम्हें तो जगाने का कुछ तो रास्ता चाहिए और कुछ चेड़े जो देखते उसके बाद सोते रहे खड़ा हो जा तू भी देख मुझे खड़ा हो जा आगे पीछे जाएगा बजाते रहेगा और सो नहीं सकता और नचते रहते नचाते रहते तो हम लोग पढ़ा रहे थे तो नारद शैली तो है नहीं उसमें नारद शैली कथा बोलते है फिर व्यास शैली में पाठ हो रहा है ना व्यास शैली है ये वो नारद शैली में भगवान की कथा गाते हैं लोग व्यासैली तो भक्ता भी बैठा हुआ है और श्रोता भी से बैठे हुए रहते हैं तो आराम से सोते रह सकते वक्ता सोवे ना सोवे श्रोता तो सो ही जाएगा लेकिन उसमें ऐसा नहीं हो पाते श्रोता को भी खड़ा कर देते हैं खड़े रह जाएंगे कुछ श्रोता बैठे हुए हैं कुछ श्रोता खड़े हुए हैं ऐसे चलता है तो कहते है शिवम अच्छा प्रच्छय ओम सावधान कारक है आगे आदमी को जागरूक रखता है हम कुछ पूछना चाह रहे हैं कृपया सुनिए ऐसे गुरु का ध्यान आकर्षण करने के लिए ओम करके शिष्य उच्चारण कर रहा है अथवा ओम स्वीकृति का वाचक चांद ओम का स्वीकृति वाच। वाचक कहते क्योंकि यहाँ पर भूमिका क्या दिया भाष्यकार ने कोई शिष्य है जो गुरु पे साया ब्रह्मनिष्ठ होकर गया है और ब्रह्म के बारे में इच्छा करते हुए वो पूछ रहा है पूछने के लिए तैयार होता है तो वो संस्कृति कर दिया ठीक है पूछो इसे गुरु ओम करके दे रहा है स्वीकृति ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है स्वीकृत भी है। पांच अर्थ हो जाते हैं इस प्रकार से नैशित पतद प्रेशित मन के ईषितम सन प्रेशित भूतवा दम मन पतती के न किस किसकी इच्छा से के इष्टम सं ईशितम जो हुआ है इष्टम को ईशितम हो गया है के ने इषितम के नितम आगुण हो गया इष्टम बनता है चांदस प्रयोग इट कर दिया है भाष्कर कहेंगे ईश्विच्छाया धातु सत्ता प्रत्ये जब होगा वो अनिट धातु है इस और भी इस अर्थ में, अर्थ में, अर्थ में गति है इस तीन धातु है धातु पाठ में आभिष् गति और इच्छा तीन अर्थों में अलग अलग प्रकरणों में बताऊंगा आगे जब टीका में आएगा भाषण में जब आएगा तो कन मतलब यहां इष्टम अर्थ कर लेना केन इष्टम सन प्रेश भूतवा प्रेषितम वही वही धातु धातु धातु धातु है है इस इस का बदल गया गया प्रेरणा हो नहीं करेंगे करेंगे ही को ले उसी धातु से कर रहे हैं यहाँ भी इसे यहां भी नहीं होना चाहिए प्रेषम होना चाहिए लेकिन प्रेषितम हुआ लेकिन वाक्य उपसर के प्रेरित संरितम भूतवा भूतवा माने स्वाविषयम् प्रदी गिरता है विषय विषय में, में गिर गिर जा जाता है, में, है।, में गिर जा है के डूब जाता है विषय आकार समुद्र समुद्र में विषय संसार है इसमें गिर जाता माने डूब की ओर चला जाता है इसे भाष्यकार पद्धति कर गच्छती कर देती सीधा पद विषय प्रति गच्छ विषय की ओर जाना किसके अभिप्रेत से अभिप्राय से यह इष्ट होकर के इष्ट होते हुआ यह मन प्रेरित होकर के प्रवृत्त होता है विषयों के प्रति यह ज्ञान शक्ति संबंधी प्रश्न हो गया इसी प्रकार क्रिया शक्ति संबंधी प्रश्न पूछता है केन प्राण प्रथम प्रीति युक्त के अयम प्रथम प्राण प्रथम प्राण ना मुख्य प्राण यदनतरम अन्य इंद्रिया प्रवर्तन दे जिसकी प्रवृत्ति के अनंतर ही इंद्रिया प्रवृत्ति हो सकती है ना प्राण भी चले तो इंद्रिया कहा चलेंगे है ना प्राण मुख्य है क्रियाशक्ति प्रधान है मन ज्ञान शक्ति प्रधान है और शरीर में दो तो ही चीज आपके पास है ज्ञान शक्ति और क्रियाशक्ति प्रमुख रूपेणा व्यवहार इसलिए ज्ञान शक्ति संबंधी प्रश्न के बाद में क्रिया शक्ति संबंधी प्रश्न आता है ये जो मुख्य प्राण चल रहा है श्वास के रूप में ना प्रेषितम युक्ता नुक्त प्रेषित प्रो है ना युक्ता के साथ जोड़ना एक गयुक्त सन प्रेषित यह प्रयुक्त यह प्रयुक्त का वही है प्रेषिता किसके किसकी इच्छा से और प्रेरणा से यह प्राण शक्ति जो मुख्य प्राण है यह मुख्य प्राण शक्ति प्रवृत्त होता है अपना नित्य निरंतर इस शरीर को जिंदा रखने में लगातार चलते रहता है आप सो जाएंगे तो भी यह प्राण अपनी करती रहेगी यह नहीं सो जाता यह सो जाए जीरो काम राम नाम सत्य है हो जाएगा नहीं प्राण भी सो जाएगा तो क्या होगा राम नाम, नाम सत्य हो जाएगा ये नहीं सोता है ये विशेषता है ना इसलिए पूछ रही है किस आदर पर क्यों ऐसा हो रहा है किसकी इच्छा से और प्रेरणा से ये हो रहा है ये पूछ रहा है उसके बाद के वाचमिमां शिताम वाचम इमाम वदंती वाचम वदंती किसकी इच्छा से और प्रेषिताम भी जोड़ देंगे और प्रेरणा से यह वाणी भी बोलने लगती है कर्मेंद्री को पहले लिया क्योंकि जन्म के पश्चात सबसे पहला कर्मेंद्र जो काम करता है तो वाणी ही काम करती है और नहीं भी काम करेगी तो पिटाई कर दिया जाता है बच्चे का रो बोलेंगे उसको नहीं रोता है ना बच्चा तो क्या करेंगे पीटेंगे उसको तो रुलाएंगे है ना डॉक्टर लोगों के काम है रुलाना बच्चा नहीं भी रोएगा तो उसको रुलाएंगे उल्टा टांग देंगे पैर से पकड़ लेंगे और पीठ पे थप्पी मार देंगे पहला इंद्रिय ये रूपण व्यवहार में आता है तो वह वा वाघ है कर्म इंद्रिय जान के संसार का कारण पूने वाला पहला इंद्रियो का लेकर वाचम दिया तत्पश्चात आंख खुलता भी नहीं बच्चा बंदी रखता है बच्चे का आंख बंदी रहता बालक आता है, बाल है चक्षु हो, उसके बाद सुनने सुनने लगता लगता है। है। माता बोलेगी, दूसरे लोग बोलेंगे तो वो इसलिए प्रयोग करना बहुत महीने के बाद ही जानता है उसे ना हाथ प्रयोग करना आता है उसको ना शरीर का प्रयोग करना आता है न इंद्रिय जो जीवेंद्र रस इंद्र का भी स्वाद ज्ञान नहीं होता उसको ज्ञान होता है, बाकी कोई इंद्रिया काम नहीं करते बाद में धीरे-धीरे धीरे, धीरे, धीरे स्पर्श का अनुभव ग्रहण करने लगता है इसलिए उत्पत्ति क्रम आधार व्यावहारिक कौन से जो अभिव्यक्ति के आधार पर जो ले रहे यहाँ पर चक्ष स्रोत कौ देवक्ति तुम्हें कौन सा वह देव है जिससे प्रयुनि भी जोड़ देंगे प्रवुन प्रयुक्त होकर के प्रेरित होकर के प्रवृत्त होता है यह हमें बताइए क्या प्रश्न किसी ईश्वरादि का संबंधी नहीं है यानी क्योंकि प्रश्न पूछने वाला वह वा पहले बोल चुके कौन है वो विरक्तस्य उसी परम जिज्ञासा होती है परम विरक्त है नित्यानित्य विवेक भी है उसको भाई जितनी भी प्रेरित प्रेरकता है ये सबको अच्छी तरह से जानता है गुरु प्रेरक होता है मन वाणी को प्रेरणा दे रहा है इसे सुर्खिया मन का भी प्रेरक कौन है वो बताओ? वाणी से दूसरे को प्रेरणा दे रहे लेकिन वाणी का प्रेरक कौन है वो इसे वो ऐसा एक सामान्य प्रेरक पूछ रहा है जो अत्यंत विलक्षण जो कि की व्य जीव और ईश्वर से परे है वो ईश्वर संबंधी प्रश्न भी नहीं है यहाँ पे ईश्वर संबंधी प्रश्न करे करने की जरूरत नहीं जो पहले उपासना करा है वो उपास कौन होता है हमेशा हिरणा सर्वश्रेष्ठ उपास है ईश्वर है उनसे उनकी उपासना करने से उसकी अंतगण शुद्धि हुई है अंतगण शुद्धि होने के बाद वह सर्वप्रेरक सर्वाभाषक सर्व साक्षी पूता समष्टि का समस्त का प्रेरित कल्पना का अधान चेतन जिसकी सानिध्य में सारा माया अपनी क्रियाकलाप कर रही है ईश्वर जीव भेद के द्वारा संसार प्रचलित कर रही है उस तत्व तो संबंधित प्रश्न अत केन तृती कर्त्री तृतिया देखने में है कहेंगे यहां पर शुरू में अर्थ केन कर्त्रा इष्टम भाषाकार भी कहेंगे इसे प्रश्न पूछेगा तुरंत पूर्व पक्षी प्रश्न की जरूरत है कैसा आदमी मुड़े तो ऐसे कैसे पूछ सकता है पूर्व उठेगा शास्त्रार्थ होगा देखिए भाष्य में जाइए अब सामान्य हो गया के नितम इत्यादि मैंने के न करा के ना किस कर्ता के द्वारा कर करते इष्टम अभिप्रेतम इष्टम ट होना चाहिए हिट कर दिया गया है छांदस अभिप्रेत अन सन्न अभिप्रेत होकर किस कर्ता के अभिप्राय से मन यह जो मन है वो क्या किया हुआ है तो आगे बता रहे हैं पतती गच्छती मन है गच्छती कहा जाता है मन स्विषय प्रति अपने विषय के प्रति जाता है ऐसा अर्थ जोड़ लेना चाहिए कहा जाता है तो अपने विषय की ओर जाता है स्विषय प्रति या वाक् विशेष संबंधित कर लेना अनवय कर लेनाकार कहते हैं इस धातु के बारे में यहां आपने ईशितम इट वाला धातु को छोड़ करके अनिट वाला इष्टम अर्थ कैसे कर दिया तब भाषिककार कहते हैं शेठ धातु कौन है ईशे आभिक्षण अर्थ असंभवा यु धातु आभीषणी अर्थ वाला आभीष पुनः पुनः अर्थ वाला बारंबार अर्थ धातु और गत्यर्थ गमनाथ वाला धातु ये दोनों धातुओं को यहाँ लेना प्रकरणानुसार लेना असंभवा यह मैने अस्थ प्रकरणे प्रश्ने उन अर्थों को ग्रहण करना असंभव इच्छा रूप्य इच्छा जो धातु है उसी का यह रूप है ऐसे हमें निश्चय करना पड़ता है ईश आभीक्षा क्रियादीगण का है और ईश गतौ धातु दिवादिगण का है आंधगिर का ईश आभी ईश गति धातंत्र कथम इच्छा व्याख्यानम इश्ञा क्रियादी और इन को मन सो अभिप्रेत मन प्रवर्तन विशेष वास्तव में जो ये अर्थ मन में संभव नहीं है मन सो अन मन के पुनः पुनः प्रवृत्त होना पुनः पुनः प्रवृत्त हो रहा है यह प्रश्न पूछेगा ही नहीं क्योंकि जानता है से से बार जाता है। इसलिए इनके प्रश्न कर्म और वासना के अधीन होकर के मन क्यों प्रवृत्त होता है वो जानना था इसको इतनी चेतनता कहा से मिल रही है क्यों ये थक नहीं जाता है जिंदगी भर लगा रहता है फिर भी कामना करना छोड़ता नहीं क्यों तो? कहा से इसको इतनी चेतन मिल रही है पावर मिल रहा है जानना चाहता है इसलिए तीसरे क्या है मन प्रवर्तक विशेष यहां पर जानने के लिए चितम इट प्रयोग छांद कहते हैं इट प्रयोगवा इट बने आर्दर्श वाला दे सूत्र से होता है व्याकरण में वो इट का जो प्रयोग हुआ वो क्यों हुआ चांदसह इसी धातु का प्रयोग आप्रेषितम में भी तस्व प्रव से नियोगे प्रेषित इसी इच्छा धातु को प्रसर के साथ जोड़ दिया अवसर कैसे जोड़ा ये अवसर क्या कर दिया ढकर उसको बाजित कर दिया और दूसरा अर्थ प्रकट कर दिया क्या नहीं अर्थ निकला नियोग अर्थ है नियोग अर्थ में जो है इसका प्रेरणा अर्थ है नियोग माने किसी को प्रेरणा देना किसी को लगाना जब गुरु कहता है पानी लाओ पानी लाओ करने का मतलब शिष्य को नियोजन कर दिया उस कार्य में लगा दिया इसका नाम नियोग अर्थात तो उस कार्य करने की प्रेरणा दिया तो इसलिए कहते नियोग अर्थ प्रेषितमदी नियोग नियोगार्थ में आप प्रेषित शब्द हुआ है यानी प्रश्न उठ सकता है इट यही हुआ है फिर गुण क्यों नहीं हुआ क्योंकि इट होने के बाद भी कित खत्म हो जाता है जो अखता प्रत्यय है कित है इसे इस इकता प्रत्यय में ये कर देता हूं प्रत्यक्षित होने के नाते लघुपत गुण नहीं होगा इष्टम बन जाता है लेकिन छंद में वेद में इट कर लिया गया तो गुण भी करना चाहिए था। गुण करते है क्या होता एतम बनता केन नितम तो वृद्धि होनी चाहिए के नैशितम बनना चाहिए के नैशितम कैसे मंत्र में हो गया क्यों गुण नहीं हुआ मंत्र को देखने से स्पष्ट है गुण नहीं हुआ है है के ना यदि तो गुण कर दिया वहां पर इशितम का मतलब क्या धातु में गुण नहीं हुआ इट करके गुण नहीं किया एक तो जवाब विकल्प से जवाब देने दे लगने के टिप्पण में दो और तीन टिप्पण लक्ष्य अनुरोधन लक्षण प्रयोग लक्ष्य के आधार पर लक्षणों को मैंने सूत्रों को लगाया जाता है व्याकरण का नियम है लक्ष्य को देखते हुए कई बार सूत्र प्राप्त को भी हम नहीं लगाते हैं किसी अभिप्राय से मूल्य में आगे कार्य प्रयोग नवित इत्यादि देखो प्रयोग होता है अन्वेशितं, अन्वेशितं। दोनों गुण गुण गुण किया अनु अनु हुआ हुआ और अनु में गुण नहीं हुआ। अन्वेशितं। अन्वेशितं। इस तरह से लोक व्यवहार भी देखने को मिलता है इति अनंत रिते निष्ठांगे उसके बाद सूत्र आया धातु उसमें इसलिए निष्ठा में भी निषेध होना चाहिए तब तो हम क्या करेंगे सूत्र का योग विभाग कर देंगे सूत्र को दो टुकड़ा कर देंगे निष्ठा एक अलग सूत्र बनाएंगे सिंह इत्यादि अलग सूत्र होगा और पहले सूत्र का आप क्या करेंगे योग विभज्य सेट निष्ठा सामान्य अभिगम हम क्या करेंगे सेट जो निष्ठा है उसमें सामान्य रूपित कर दे। कित्व का कर दो पहले निषेध कर दो उसके बाद में सेट निष्ठा को भी कित कर दोन में इन धातु के उपलक्ष में शीघा धातु में ऐसा दो सूत्र बना करके पहला सूत्र सामान्य रूप निषेध कर देगा दूसरा सूत्र क्या कर देगा विशेष वृद्धा तो मात्र विकल्प हो जाता है इति योग यो विभागों यो को व्याकरण में महावाष्यकार ने स्वीकार किया है आगे और, और भी सूत्र चार नंबर टिप्पणी भी इसी विषय में है देखिए अनुबंध शब्दोत्र आग पर चेत तो इशु दोस्तु ईशु गुसंग धातु में कहीं पर इशु गमी चल इशु उकार है कहीं पर इशु उड़ नहीं है ईशा गमी है। तो इशु छाठमी यमान भी है ईश गमी यम भी है जिसका मतलब क्या ईश धातु उदित भी होता है उदित नहीं भी होता कहीं पर उकार सहित पाठ हुआ और अन्य किसी सूत्र में लिया इसे क्यों लिख लिया उस सूत्र में क्या है ईश्व नहीं बोला किसी सूत्र में पाणिनि ने इस को उकार अनुबंध सहित लिया किसी सूत्र सूत्र में उकार अनुबंध रहित ले लिया उसे ज्ञापन करते ही यह में उदित्व विकल्प उसे क्या हुआ उदित हुआ नहीं लगेगा किसी सूत्र अनुसंग अनु पाठद्वि प्रचलित होता हुआकरणातुत्व को हमने विकल्प से स्वीकार किया है व्याकरण में तथा इसलिए दो पक्ष बना यदि उदित मानो तो, वित्व और उदित नहीं मानोगे तो उदित मानेंगे तो क्या होगा यदि उदित्व एवं नियतं तदा उदितो नितम अभविष्य तथा उदिवा वाई ताया वेट्कतया ये भाषय निष्ठा किन्नीषेदांदसुक्ति अनुदित अभी गे तो नियत को उदित पक्ष विकारेण्धात्त्व उदितकस्वर्ते तो उदिवा सूत्र क्या करता है ताद सैट्क से सेट से विकल्प से इट करता है जैसे उसी प्रकार विभाषा सूत्र है उस सूत्र के द्वारा निष्ठा में भी इट निषेध जो होता है वहां भी इसी प्रकार व्यवहार हो जाएगा ही इसलिए यह जो इट है उसको जो कथन किया भाषा ने तो उचित बनता है और अमृत पक्ष में अमृत अभिमुख में तो इत्यादि वो सूत्र इत्यादि सूत्रों से तादि सामान्य विषय त्रिक्तिक लागू होता है उन प्रत्यय प्रत्येक ईश से इत्यादि सूत्र लागू होता है इसलिए वहा होगा तो तिष्ट से भिन्न धातों में ही विकल्प होगा स्था धातु का विकल्प नहीं होगा जो गिनाए हैं पर ये इशेर परिष्ठा विकल्प, विकल्प को स्वीकार जब करते हैं तो इस में भी हो सकता है निष्ठा के प्रति हुए इसलिए गुणाभाव नहीं इसलिए गुणाभाव पक्ष में छात्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगा अनुदित पक्षे उदित पक्ष में तो कान पढ़ेगा ये व्यवस्था है प्रेषित अषित प्रेषित दो क्या जोड़ता है कने प्रेषित जो कहा दो शब्दों को जरूरत किसकी इच्छा से ऐसा प्रवृत्त हो रहा है सीधे-स कि भाई इच्छा मात्र से प्रवृत्ति नहीं होती है व्यवहार में देखने को मिलता है इच्छा मात्र से कार्य सिद्धि नहीं होगी कहना पड़ता अभी हम चाहे आप ठीक से काम करें अमुख काम कर दें, हमने आपको बोला ही नहीं मैं करो आपको पता ही नहीं है मचते आप कहा इच्छा करने से नहीं होगा ना मन ही मन वार यही होता है जो हमारी इच्छा है वह हमें प्रकट करना पड़ता वा। है वाचा कर्मणावा देखने को कहेंगे वाचा कर्मणावा तो वाणी से बोलना पड़ेगा याद तो खुद करने लगो तो आओगे भागे भागे नहीं नहीं हम करेंगे बोलोगे ना दो इस तरीका है या तो बोलो या तो बोलने लायक नहीं भाव बोलूंगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे ऐसे तो विचार आए तो फिर करने लग जाओ तो कर लेंगे तो अपने आप आ जाएंगे तो दो तरीके प्रेरणा देने का दोनों ही अच्छा होता है अपने प्रेषकों पर कभी तो ऐसा कभी वैसा प्रसंग परिस्थिति सब देखी जाएगी वाचा कर्मा वैसा आगे बगेगा भाषण कारण तो ये होता है उसके बिना काम चलता नहीं होता नहीं कार्य इसीलिए प्रेषितम जरूरी है कर्मणाया वाचा प्रेरणा जरूरी पूर्वी कहेगा फिर प्रेषितम ही शत्रु तो ईश्वतम की क्या जरूरत है दो पक्ष क्यों एक तो होता है समर्थ भी है तो इच्छा मात्र से हो जाएगा कार्य ईश्वर है उसको बोलना पड़ेगा क्या किसी को करके दिखाना पड़ेगा ईश्वर है उसको इच्छा करेगा इतने से प्रकट हो जाएगा वो तो योगी देखो इच्छा करता है हो जाता है एक अच्छा उपासक साधक जो है जब तब करने वाला वो मन में इच्छा करेगा वो सामने कार्य हो जाता इसे सामर्थ्यवान पुरुष के लिए इच्छितम कहने से काम चलेगा प्रेषितम की जरूरत नहीं है असमर्थ पुरुष के लिए प्रेषितम कहीं से काम चलता है इच्छितम की जरूरत नहीं है इसे दोनों प्रश्न उठेगा इसे कहते हैं तेषितमते यदि हम प्रेषितम केवल कह देते हैं नहीं कहते तो समस्या क्या है और इसमें मात्र कह करके प्रेषितम नहीं कहूंगा तो क्या समस्या दोनों को दिखाने के लिए भाषा पहला प्रेषितम को कहते हैं को निकाल देते हैं लौकिक कौन से करेंगे पहला विचार प्रेषितम उत मंत्र में क्या के कहा के प्रेषितम पतति कह दो सीधे सीधे तब प्रश्न क्या उठेगा प्रेषित्री प्रेषण विशेष विषय विशे आकांक्षा सा समस्या यह होगी प्रेषित्री और प्रेषण विशेष विषय विशे का आकांक्षा उत्पन्न हो जाएगी केन प्रेषित्री विशेषेण कीदृश हुआ प्रेषण वित्तीय किस प्रेषिता विशेष के द्वारा यह प्रेरित हुआ है और किस प्रकार से उसने प्रेषण दिया है काया दिया कर्मणा या वाचा प्रेषण आ दिया ये भी तो जानना पड़ेगा इति ये विशेषता आएगी ये यहां तक एक तरह से पूर्व पक्ष का आशय को उठा दिया जवाब देते हैं लेकिन यह तू निषेध हो गया इसी तम इति तू विशेषा ने सती किंतु यह समस्या नहीं खड़ी होगी यह आकांक्षा उत्पन्न ही नहीं, नहीं होगा प्रेषित्री और प्रेषण विशेष आशंका प्रेषित आकांक्षा मतलब केन न प्रशेषण और प्रेषण विशेष आकांक्षा मतलब की प्रेषणन वाचा वाया वा ये जो प्रश्न है ये उठेगा ही नहीं कब इसमी विशेषण सती इसम ये विशेषण देने पर तू व्यावर्तन करने के लिए पूर्व पक्ष की आकांक्षा को व्यावर्तन करने के लिए भाष्यकार तू कह दिया ईशितमित तो ऐसी आशंका उत्पन्न नहीं हो सकती है जब मंत्र ने ईशितमित विशेष ने सती तद भयम और दोनों प्रकार की आकांक्षा निवृत्त हो जाता है कथ कैसे निवृत्त हो जाएगा आकांक्षा कहते हैं कत कश्छा मात्रे इति अर्थ विशेष निर्धारण क्योंकि यह अर्थ विशेष निर्धारण हो रहा है किसकी इच्छा मात्र से प्रेरित हो गया किस तरह से दोनों को जोड़ना है प्रेषणम इच्छितम दोनों को जोड़ना है किसकी इच्छा मात्र से यह प्रेरित हुआ है यह अर्थ विशेष यहां पर निश्चय किया जा रहा है प्रेषितम करने की क्या जरूरत है यह मान करके पूर्व पक्ष यहां पर उठा रहा है ईश्वर के संबंधित प्रश्न है ना तो ईश्वर तो समर्थ है इच्छा तो मात्र से चलेगा किससे इच्छित होकर प्रश्न पूछना उचित है प्रेषित की जरूरत नहीं पूर्व पक्ष यदि कने वक्तव्य पूर्व पक्ष है इतने ही कहा न यदि ये शो अर्थो अभिप्रति यही अर्थ जो अर्थ आपने कहा क्या आप कहा इच्छा प्रेषितम इच्छा प्रेषितम ये अर्थ आपकी है वो तो कहने से काम चल जाएगा कहने से हो सकता है प्रेषितम कहने की जरूरत नहीं है क्यों अपर्याय शब्द भेद से अर्थभे विचाराध्य अर्थभ अव्य विचाराध करके पाठ लेना है टिप्पण कार कहेंगे तो प्रयत्न मंत्रिण सन्निधि मातृधि व्याख्यातम क्योंकि इसका तात्पर्य क्या है प्रयत्न के बिना इच्छा मातृण प्रेषित मातृण क्यों क्या उस पर उस ब्रह्म की अंदर एक कामना जगी एक बहुश्याम उस इच्छा मात्र से माया में खलबली मच गया सारा काम हो गया मातृण का इच्छा मातृण कग दिखाना चाहते हैं प्रयत्न बिना प्रयत्न के बिना और प्रेषित क्या होता है प्रयत्न होता है वाचा या केवल प्रेषितम में का प्रेरणा मानी पड़ जाती है वो जरूरत नहीं है इसके लिए इषितम कहना पड़ा इषितम कहने से क्या पन हुआ इच्छा मात्र से बिना प्रयत्न का मन में प्रवृत्ति होगी प्रेरणा ऐसा कौन लक्षण प्रेरक होगा जो विना प्रयत्न का इच्छा मात्र प्रेरणा दे सकता है यह शिष्य का प्रश्न ऐसा अर्थ हमारा से हंगारा प्रेषितम दोनों शब्द भाव रूप जरूरत है तब पूर्व पक्ष कहता है यह अर्थ तो ईशितम कहने मात्र से भी निकल सकता था तो पूर्व पक्ष कहना यदि ये अर्थों तो विपरीत था यही अर्थ यदि आपको तो अभिष्ट है वह केंशितवद प्रेषितमिति तो न वक्त प्रषित काल के कोच प्रतिपण का इशित इच्छया प्रेत अर्थसंभवा किशिता इच्छया तृती इशि प्रेश प्रेश इच्छया प्रेरितम ऐसा अर्थ हो सकता है इच्छया प्रेरितम ऐसा अर्थ निकल सकता है ये पूर्व पक्ष का आशय अपेक्ष इतना ही नहीं दूसरी आपने जो अर्थ कहा है वह अर्थ से निकल गया है तो फिर भी मंत्र में प्रेषितम शब्द है शब्द ये अधिकता हो गया ना दो अधिक दो शब्द हो गए एक शब्द से चर्थ निकल सकता है उसके लिए दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं इसमें तो कुछ अर्थ भी अधिक होना चाहिए मान शब्दाधिकमत शब्द की अधिकता के वजह से अर्थ में भी अधिकता माननी चाहिए इति इच्छया कर्मणा वाचा वे न प्रेषितम ऐसा ध्यान करूंगा उसमें इच्छा करके उस ईश्वर ब्रह्म ने वाणी से प्रेरणा दिया या कर्मणावा या कुछ काम करके प्रेरणा दिया कुछ प्रयत्न से प्रेरणा दिया आगे ना यहाँ पर वाचा कर्मणावा व इसी किसी अर्थ क्या निकला प्रेषितम अधिक शब्द होने से क्योंकि ईश्वतम अर्थ से ही इच्छाया प्रेरितम अर्थ जब निकल सकता है प्रेषितम जो शब्द प्रयोग को या उससे पूर्व पक्ष का कहना है हम उसका अर्थ ऐसे नहीं करेंगे इच्छया वा, कर्मणा व के न प्रयत्न प्रेषित प्रेरित ऐसा अर्थविशेष अवगंत युक्त ऐसा अर्थ विशेष को स्वीकार करना ही उचित न सिद्धांत भाषाकार कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं यह प्रश्न जो है पूछने वाले को देखो कौन पूछ रहा है प्रश्नकर्ता के ऊपर निर्भर है उसके शब्द का प्रयोग का वजन कितनी है ना बोलने वाला कौन बोल रहा है वो देखा जाता है एक बच्चा बोलता है और एक बड़ा भी बोल रहा है दोनों एक ही शब्दों का समान शब्द कर रहे हैं मान लो प्रश्न समान है शब्द भी वही बोल रहे दोनों के दोनों दोनों का पीछने का पूछने का पीछे बिल्कुल अलग ही भाव होगा एक बच्चा बोल रहा है अरे ब्रह्मा जी का चार सिर क्यों वही एक बड़ा आदमी बोल रहा है ब्रह्मा जी के चार सिर क्यों दोनों में अंतर है बच्चा जिज्ञास पूछ रहा है और बड़ा जब पूछ रहे व्यंग्यपूर्वक पूछा नहीं है चार के बाल भी होंगे बाल कैसे होगा वो चारों मुख में तिलक लगाना पड़ेगा चारो मुख में सबुन लगाना पड़ेगा कितना झंझट ही झंझट है पूछने वाले के भाव है। कि है। पूर्ण है या व्यंग्यपूर्ण है निर्बल होता है आप गए और आए जाने और आने को देखा किसी ने देखा जब आप गए थे एक बैग लेके और आते दो बैग लेके आए पूछने और पूछते क्या बात है दो बैग कैसे आए? तो पूछने वाले के पेट में क्या है आप अनुमान कर सकते हैं नहीं कर पाएंगे ये सारी समस्या व्यवहार में बहुत जटिल काम है यह इसे प्रश्न करता महत्वपूर्ण है शब्द नहीं और टैक्सी ड्राइवर भी बोल सकता है जिस टैक्सी ड्राइवर ने आपको पहले ले गया मैंने वही ला रहा हो तो वो भी कह सकता है साहब आप तो एक छुटके से ले गए आप दो चुटके से लेके आए भालपण लाया हम ला बहुत अच्छी बात है उसकी भाव अलग होगी बोलने में और कुल तो बड़ा खुशी होएगा ये उसी कुली से उठा रहे हैं तो पहले एक सुट के उठाने में हमको कम पैसे मिला कर, दो उठाने ज्यादा पैसे मिलेगा ना सात और तीन लाए होते तो अच्छा होता क्या वो सुबह तो ज्यादा मिलेगा उसकी भावना अलग है एक का दो होने में कौन बोल रहा है प्रश्न वही है लेकिन बोलने वाले उपर, के ऊपर निर्भर होता है उन शब्दों का अर्थ क्या है? कौन कटाक्षपूर्ण कह रहा है, है या नहीं यही भाषा करते हैं प्रश्न सामर्थ्य प्रश्न का सामर्थ्य आधार पर जो अर्थ आपका आ रहे हैं वो अर्थ नहीं लिया जा सकता है प्रश्नकर्ता या कौन है ब्रह्म जिज्ञासु है इसलिए वो वाचा बोल ही नहीं सकता वो तो मंत्र पढ़ा है तो वेदों को पढ़ के बाद में गुरु के पास जाके बैठा है ना पूछने के लिए वेदों को पढ़ा है पश्चिम पढ़ा हुआ है स्नोत्य कर्ण पश्च्य पादो अपानिपादो जवनोगता ऐसा मंत्र पढ़ा हुआ है वो जानते हो ब्रह्म के पास नहा देना पै है तो फिर वाणी से कर्म से कैसे प्रणा प्रश्न पूछ सकता है क्या वो जिस व्यक्ति को ब्रह्म तत्व का सामान्य ज्ञान है परोक्ष ज्ञान है सामान्य रूपेणा उसको दृढ़ करने के लिए संशय को दूर करने के लिए गुरु से पूछ रहा है वह शिष्य यह पूछ सकता है क्या वह ब्रह्म किस वाणी से या किस कर्म करते हुए आपने प्रेरणा दिया ये पूछ ही नहीं सकता तो प्रश्न सामर्थ्य देहादि संघादात अनित्याद कर्म कार्या पूछने वाला कौन है जो इन सब चीजों से विरक्त है देहादि संघात वृष्टि समृष्टि सात अनित्या कर्म कार्या्यूता अनित्य कर्म का ही कार्य होता क्या लोका, सारा का सारा ब्रह्मांड वो हिरणगर बर्यन कर्म का ही कार्य है ना इन सबसे जो विरक्त है वो कैसे पूछेगा वाचा कर्मणा कह करके वो जानता है कि वाचा कर्मणा जो प्रेरणा दी जाती है प्रेरिता और प्रेरित वस्तु प्रेषणा ये सारी चीजें क्या होती है अनित्य ही होती है इसलिए उसके समुद्र प्रश्न पूछ ही नहीं सकता उनसे तो विरक्त रख हो रखा है वो अतो अन्य कूटस्तम नित्य वस्तु ये पृछती व्यक्ति ऐसा कोई दूसरी चीज को पूछ रहा है जो कैसा है वो कूटस्थ निहाय के समान है एनविल के समान है अविकृत स्वरूप वाला वाचा कर्मणा तो विकृत हो गया वो तो एक अविकृत स्वरूप वाला और अनित्य नहीं है नित्य स्वरूप वाला ऐसे वस्तु को जानने की इच्छा से पूछ रहा है उसके सामर्थ्य से यह उपन्न हो गया जो अर्थ हमने कहा तुम्हारा तो उपवन नहीं हो सकता वो तुम्हारा जो उपवन होगा वाचा कर्णा प्रेषणा नाम का प्रेरणा वो तो अनित्य कार्यकरण संघात में घटता है और जो पूछने वाला है वो किसी कार्यकरण संघात प्रति अब उसके अंदर उत्साह नहीं है सब विरक्त हो चुका है और कार्यकर्ण संघात उनसे परे कोई तत्व को जानना चाह रहा है तो नित्यकूटस्थ तत्व है कि जितने भी कार्यकर्ण संघात ईश्वर सहित ईश्वर सहित ये सह ये सब क्या है अनित्य ही है मायांत तो प्रकृति विद्या तो माया महेश्वर मायावच्छन चैतन्य है वो भी सोपादिक है आधे वो भी प्रश्न का विषय नहीं है ईश्वर होता तो कैसे ईश्वर ने अपने वाणी से प्रेरणा दिया है या कर्मणा प्रेरणा दे सकता है द्वारा जिनचित लेकिन वो भी नहीं कर क्योंकि जिज्ञासा कर पूछा जा रहा है वह परम विरक्त है सकल अनित्य अनित कर्म कार्य बोधा अनित्य संसार देहा संघात से अत्यंत विरक्त पूछ रहा है वो जानना चाह रहा है ऐसा कौन सा कूटस्थ तत्व जिन सकल अनित्यो को प्रेरणा दे इसीलिए से प्रश्न करतागा प्रश्न की सामर्थ्य से हमने जो किया वो बन हो जाता है इतना था बात नहीं मानोगे तो इच्छा वाक कर्म भी देहादि देहादिंग से प्रेरित प्रसिद्धम प्रश्न अनर्थ का एवं प्रश्न नहीं बेकार मीनिंगलेस हो जाएगा अर्थ हो जाएगा है क्योंकि जो इच्छा है वह वाक कर्म भी इच्छा वाक कर्म पहले इच्छा करेगा इच्छा के आधार पर वाणी से प्रेरणा देगा या कोई कर्म से प्रेरणा देगी तो आप इच्छा कर्म वा केन न यह आप लेना चाह रहे हो इसे तीन चीजें आपके मत में पहला इच्छा करता है उसके बाद वाणी अथवा कर्म से प्रेरणा देता है इसे कहते इच्छा वाक कर्म भी देहा से प्रेरित प्रसिद्धम इनके द्वारा जो प्रेरणा दी जाती है प्रसिद्ध किया लोक में दिया इच्छापूर्वक वाणी से इच्छा पूर्वक कर्म से दूसरे को प्रेरणा दिया जाता है कौन देता, देता है प्रेरणा शरीरवान पुरुष ही देता है कार्यकर्ण संगातवान पुरुष में ही होता है यही लोक में देखने को मिलता है प्रसिद्ध और लोक प्रसिद्ध वस्तु जो सर्व सर्व मान हालिक पांशु व्यक्ति भी जो जानता है पांशुपाल भी जानता है इस बात है खेती करने वाला हालिका हल चलाने वाला पांच सौ रुपए करने वाला ये सब जानते हैं इस चीज को जो इच्छा पूर्वक वाणी से इच्छा पर कर्म से जो प्रेरणा दी जाती है वो अनित्य शरीर संघात वाला होगा जो सारी दुनिया जिसको जानती है तत्संबंधी प्रश्न एक परम विरक्त जिज्ञासा वाला श्रोत ब्रह्म पूछेगा क्या क्या जरूरत है वहां जाके पूछने की प्रश्न हर दुनिया जिसको जानता है इसलिए जो जाके पूछने का मतलब है वो जानना चाह रहा है जो लोक में अप्रसिद्ध है जो लोक में अप्रसिद्ध है लोक में अप्रसिद्ध का मतलब क्या जो काया वाचा कर्मणा प्रेरणा नहीं देता जो लोक प्रसिद्ध है काया वाचा कर्मणा प्रेरणा देने वाले इसकी विपरीत अप्रसिद्ध पूछ तो रहा तो है तो तो इस सारे संसार को प्रेरणा देने वाला ऐसा कौन सा तत्व है जो काया वाचा मनसा कर्मणा प्रेरणा नहीं दे रहा किंतु अन्य रूपे न प्रेरणा देता इच्छा मात्र से प्रेरणा देता इसे भाषा का अर्थ आ गया इच्छा मात्र प्रेरित प्रे न तो इच्छा या वाचा कर्मणा वा प्रेरित नहीं तो यह लोक प्रसिद्ध का अनुवाद करके पूछा फालतू बात शब्द से अर्थ न प्रदर्शित शब्द का अर्थ रहा ही नहीं कुछ व्यर्थ हो तो गया वेद मंत्र में एक भी शब्द कैसे हो सकता है और इतना उत्कृष्ट आप ही के कहने अनुसार बुद्धिमान विवेकी विरक्त पुरुष प्रश्न पूछ रहा हो और अनर्थक शब्द प्रयोग करेगा क्या उस तो प्रश्न के हरेक शब्द में बहुत वजन होगी साधारण शब्द नहीं पूछ सकता शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा फालतू शब्द प्रयोग नहीं करेगा है ना कि प्रश्नकर्ता और उसका प्रश्नगत शब्द दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्रश्नकर्ता अपने आप में है ये महत्वपूर्ण सब किन शब्दों को प्रयोग कर रहा हर शब्द का पीछे बहुत बड़ा रहस्य इसलिए हम लोग जब शास्त्रों को पढ़ते हैं चाहे अर्जुन का प्रश्न है चाहे कहीं प्रश्न है तो उसका जवाब हो और जवाब ही प्रत्येक शब्द के पीछे में घुसते हैं इस शब्द को क्यों कहा प्रश्न ये शब्द को क्यों रखा गया एक चार भी बोला तो विचार करते चाह क्यों आया श्लोक में वाह क्यों आया तू क्यों आया एक जैसे तो काम से दो चाह क्यों आ गया तो क्यों? पर एक चावधारण एक, एक समुचे के लिए ऐसे निर्णय लेना पड़ता है एक एक अक्षर के पीछे भी घूमना पड़ता है पता लगाना पड़ता तभी असली रहस्य निकलता है शास्त्र अभी प्रश्न करता जवाब देने वाला उत्तर करता दोनों के शब्दों का भी महत्व है व्यक्तियों के जितनी महत्व है उतनी ही शब्द का भी महत्व तो पूर्व पक्ष इसलिए पूछता है फिर त्रेसतम शब्द कर क्या रह गया अन हो तो गया शब्द नहीं, नहीं उसका अर्थ भी हम जोड़ दिए हैं ना, ना। सीधा जवाब दिया वैराग्य से अर्थ न प्रश्न क्योंकि युक्त नास्त्य वेद पढ़ा लिखा है अच्छी तरह से वो अमितों से अधिक है ये मूढ़ों ने किया है अध्रु को ध्रु से निध्रु को अध्रु से प्रार्थना किया ध्रुवम अध्रुवित प्रार्थित ये सब कर जो जानता है इसीलिए वो ऐसा ध्रु तत्व को जानने के लिए प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति व्यक्ष नहीं कर सकता लेकिन उस तत्व के बारे में उसका अभी संशय अभी विद्यमान है इसलिए प्रश्न करना संशय तो अयम प्रश्न संशयान पुरुष का ही यह प्रश्न होता है यदि प्रेषित शब्द से अर्थ विशेष होते हैं प्रेषित शब्द का अर्थ विशेष युक्त युक्त ही है अर्थ रहित नहीं है उसका भी अर्थ लेना ही पड़ेगा अर्थ विशेष क्या लेना बता चुके हैं प्रेरितम इच्छा मात्रेणितम का और प्रेषितम का प्रेरितम इच्छा मात्र प्रेरितम यह लेना पड़ेगा इच्छा मात्र का करके प्रेशवाचा मनसा कर्मणा का व्यावर्तन हो गया किम् यथा कर्मणव यद कार्यक्रम मात्रेन प्रषय संघात स्वतंत्र सेच्छा मना प्रेश अर्थ से प्रदर्शना प्रेश उपपद्य उपपद्यते इसलिए विशेषण द्वय जो प्रयोग किया उसने उचित ही बनता है संशय आकार को एक दशा रहे यहां पर पद द्वय अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रयोग करें तेषित संघात नहीं व्छा दिना वा अर्थ इत्य संघात के द्वारा ही कोई संघात शरीर को धारण करके उसने प्रेरणा दिया ब्रह्म ने आता उसके बिना ही कर दिया ये संशय यथा प्रसिद्ध यथा प्रसिद्ध बने जैसा दुनिया में प्रसिद्ध है वैसे ही कार्यक्रण संघात से प्रसिद्ध उस ब्रह्म ने भी कोई विलक्षण कार्यक्रण संघात को धारण करके प्रेरणा दिया है क्या क्यों संघात व्यतिरिक्त से अ तो संघात आदि के बिना ही संघात आदि के बिना ही उसने कर दिया ही प्रति यह खनु क्यों पा त्रिभुवन तीनों भुवन कैसे खड़ा कर दिया क्या साधन के पास क्या चेष्टा करी खड़ा हो के किया कर उपादान काम था इसके पास कौन से अधिगण में खड़ा था नहीं कहीं तो खड़े होके तो बनाया होगा वो अधिगण क्या था ऐसे एस ऐसे प्रश्न पूछते वैसा है अथवा तो लोकानुसारण हो गया कोई अधिकार होना चाहिए उत्पादन होना चाहिए साधन होना चाहिए अपराधी कारण संघात होना चाहिए ये लोकानुसारे ही प्रेषित्व है अथवा संघात आदि से रहित तो कोई ऐसा विलक्षण प्रेरित है क्या यह प्रश्न का आश्वासन स्वतंत्र संघात वितरित स्वतंत्र से इच्छा मात्री मात्र से ही मनायंग प्रेषयिता हो है प्रश्नार्थम इस शब्द को प्रदर्शित कराने के लिए ही कने पर मना प्रेषित विशेषण दया का यहाँ प्रयोग हो गया है ऐसा समझना चाहिए